नूतन अचत आचार्य शव वादरायण सूत्र भाष्यतौ वंदे भगवन ईश्वर गुरुरा मूर्तिद विभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नमः शांति शांति अनुबंध का लक्षण क्या था ज्ञान विषयत्म और अनुबंध का श्लोक अभी सत्य सत्य क्या है चाहिए सदयुक्त यह सदयुक्ति सदयुक्ति अर्थात तो युक्ति आभा नहीं है विद्यमान युक्ति है उसमें विद्यमान युक्ति तो आभाष भी एक युक्ति हो जाएगा ये सदयुक्ति अर्थात तो युक्तियाभास नहीं है ऐसे आभास कहते ना अनुमान जैसे लगा दिया किंतु अनुमान दुष्ट अनुमान है हेतु तो दुष्ट है उस प्रकार की नहीं है सदयुक्ति अर्थात तो ये किसी प्रकार की दो सौ शून्य जो युक्ति होंगे युक्ति शब्द से साधारणतः तो तर्क मुख्यतः तो ये को लिया जाएगा अनुमान को लिया जाएगा तो यहाँ युक्ति शब्द से केवल अनुमान को नहीं लेंगे किन्तु जिसमें अर्थात तो दोष शून्य युक्ति इस प्रकार के यहाँ दे देगा। तो वहाँ सद युक्ति दिया है ना तो, तो दोष शून्य युक्ति नहीं तो युक्ति दे देंगे जो युक्ति का कोई फिर बाधा का युक्ति आ जाएगा इस प्रकार की नहीं है सत शब्द का अर्थ हो गया निर्दोष इस प्रकार अच्छा ठीक है इसमें और कुछ विशेष नहीं है आगे देखेंगे दिनकरी में ग्रंथा ग्रंथारंभ समय कृतस्य मंगल से तिबंध से च वह्यम आशंक्य दर्शयति ग्रंथा ग्रंथारम्भ समये ग्रंथ का आरंभ अभी कर रहे हैं कृतस्य मंगल से जो मंगलाचरण करते हैं तन्नीबंध से च तन निबंध अर्थात ग्रन्थाद तन्निबंध मंगलाचरण करना मन में करना और उसका ग्रंथ में लिपिबद्ध करना अर्थात ग्रंथादि में उसका रखना ये व्यर्थ है या वैयर्थ्यम आशंक्य फल दर्शयति फल दिखाते हैं विघ्न विघाताय मुक्तावली में विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षा ये अभी एक हो गए मूलकार कार्यिका कार, तो और हो जाएंगे मुक्तावल्लिक कार यद्यपि व्यक्ति एक ही है अभी हम शब्द व्यवहार करेंगे एक कार्य काकार एक मुक्तावल्लिकार और एक दिनोकरिकार ऐसे होगा तो विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षा ये ये निबध्नाति का वक्ता कौन है मुक्तावल और ये का कर्ता कौन है? तो तीनों ही है। कारिका कार। तो ग्रंथ निबधनाति निबंधन करते हैं कारिकाकार ऐसा कह रहे हैं मुक्तावलिकार तो अभी निबंधन करते हैं तो अभी जो मंगला मंगलाचरण करते हैं कहते हैं उसको ग्रंथादि में निबंधन भी करते हैं अर्थात तो कारिका कार मंगलाचरण कर रहे हैं ऐसा ये कह रहे हैं मुक्तावल और ये क्यों कर रहे हैं कहते हैं विघ्न विघाताय विघ्न का विघात विघात अर्थात नाश ध्वंस विघ्न ध्वंसाय ग्रंथ में क्यों निबंधन करते हैं कहते हैं, हैं शिष्य शिक्षा अर्थात शिष्याअपी एवं कुर्यु किसी प्रकार की शिष्य लोग भी करे मंगलाचरण करे और वो भी आगे परंपरा में ये शिक्षा देने के लिए वो भी ग्रंथ में निबंधन करे।, करे क्या सी निबंधन मतलब ग्रंथ घटकी भूत ठीक है, है। क्योंकि इसका निबंधन करते हैं ग्रंथाद उसको स्थापना करते हैं तो ग्रंथाद में उसको रखे मतलब ग्रंथ का ये घटक हो गया तो घटकी भूत हो जाएगा अच्छा अभी कारिकाकार मंगलाचरण कर रहे हैं अभी मंगलाचरण देखेंगे ये मंगलाचरण यहाँ तो अच्छा उस वाला किस्त में तो पूरा दिया है ये जो किताब हम लोग के पास है इसका आगे है बाईसवा पृष्ठा में कैसे तो ग्रंथ तो अच्छा ग्रंथ तो ग्रंथ तो अर्थात यहाँ शब्द तो साक्षात ग्रंथ में ग्रंथ से निबंधन करते हैं। नहीं तो कोई कहेगा में निबंधन कर दिए अर्थात तो उच्चारण कर खाली इस प्रकार नहीं ग्रंथ में निबंधन किया अच्छा नूतन जलधर रुच गोप बधूटी दुकुल चौराय कृष्णाय कृष्णाय नमः नमः संसारहू से बीजा नूतन जलधर रुचये प्रथम पद हो गया गोप बधूति दुकुल चौराय क्या थी अच्छा उसमें भी एक ही पृष्ठ में नहीं है सप्राम्दु। अच्छा संसार महिरोह बीजा तस्मे कृष्णा नमः इस प्रकार के उन्मय हो जाएगा नूतन जलधर रुचये ये जलधर इसमें के कैसे कहेंगे धरती इति धर पहले करना पड़ेगा क्या सूत्र लगेगा पचा दिए सूत्र नहीं है ना न पचा दिग्री तो धरती धरो करके फिर जलस्य जलस्य क्यों सष्टि क्यों होगा तो जलस्य इति अगर हम कर्मणी कर देते तो जलधार हो जाता है तो जलधरो अभी नूतन च सौ जलधर जलधर क्या है मेघ तो नूतन जलधर नूतन जलधर अर्थक से जो, जो प्रथम मेघ आता है वो पूरा काला रहता है नीत नूतन जलधर रुचि विशेष हो गया कृष्ण तो नूतन जलधर रुचि रुचि अर्थात दीप्टी दीप्ति अर्थात तो उस, उस प्रकार की रूप अर्थात नूतन मेघ का जैसे रूप है तो यहाँ नूतन जलधर रुचि प्रातिपदिक हो जाएगा कृष्ण अन्य पदार्थ हो गया तो समाज से यहाँ कैसे कहेंगे तो नूतन जलधर प्रथमा कैसे होगा नूतन जलधर रुचिर रुचि इव रुचि यश व्याघ्र से पाद इव पाद यश कहते हैं इस प्रकार के नूतन जलधर रुचि इव रुचिर्यस्य सप्तम्युपमान बहुब्रीहो उत्तर पद लोपस् उपसंख्यान पूर्व पद में जो उत्तर पद रहेगा तब पहले हो गया नूतन जलधर रुचि इतने नूतन जलधर रुचि हो गया तो रुचि इव रुचिर्यस्य कहते हैं ये उपमान हुआ तो सप्तम सप्तम्युपमान इनमें जो बहुव्रीह होगा तो पूर्व पद उत्तर पद से लोप उपसंख्यान उत्तर पद से उत्तरपद लोपस्य उपसंख्यान उत्तर पद लोप उपसंख्या उत्तरपद लोपस्य उपसंख्यान तो उत्तर पद कहेंगे उत्तर पद अर्थात जो अंतिम में रुचि है वो नहीं पूर्व पद में षष्टी समास करके नूतन जलधर रुचि हो गया उसी का जो उत्तर पद हो गया तो हो गया नूतन जलधर रुचि तस्में नूतन जलधर रुचिय आगे गोप वधूटि दुकूल चौराय तोपा इति गोप बधूट्य बधूटि स्त्री एक नव टिप्पणी दे, अच्छा, दे दिया गोपा अच्छा पूरा विग्रह दे दिया गोपा तासाम स्त्रीय दुकूला चौराय चौराय अपहर्त चोरी करने वाला गोप वधूटि दुकूल चौराय दुकूल वस्त्र यहाँ विशेष कौन हो जाएगा कृष्ण आगे संसार मूरू से बीजा बीज बीज अर्थात तो कारण संसार मह कर्मधारे है संसार एव मह महिह मोहते रुहते हो जाएगा रुहते इति मह्या महिुह तोह ये कर्तरी हुआ मही में जो रोहते अर्थ वर्धते कर्तरी हुआ रुह प्रादुर्भाव धातु करता करने से क्या प्रत्यय करने से रूह रहेगा क्या सूत्र क्यों वजह क्यों करेंगे आ, यहां ये है यहाँ कर्म कहे तो मह्याम रूहते मही कर्म नहीं है ना मही पृथ्वी को ये, ये महियामे रूहते मही में पृथ्वी में ये, ये प्रादुर्भाव होता है रो प्रादुर्भाव है तो पृथ्वी में प्रादुर्भाव होता है तो मयूरूह यहाँ रूह एगो पदक यहाँ पर मयूरूह मयूरो शब्द का अर्थ वृक्ष पृथ्वी में जो बढ़ता है तो संसार एवं मयिरोह प्रसिद्ध है संसार को वृक्ष नाना स्थान पर कहा जाता है संसार महिरोह से संसार मयूरूह का जो बीज बीज अथा कारण नया एक लोग परमात्मा को निमित्त कारण मानते है उपादान कारण नहीं है संसार का उपादान कारण नया एक लोग क्या कहेंगे परमाणु इत्यादा संसार महिर से निमित्त कारण आय तस्म नमः तो ये नमस्कार महात्मा कृपा का। ये कारिकावलिकार का मंगलाचरण तो हम लोग जो करते हैं चूड़ा मणिकृत विधुर ये मुक्तावलिकार का मंगलाचरण तो कल से हम लोग चूड़ा मणिकृत के बाद ये नूतन जलधर रुचे ये दोनों को लेंगे अच्छा अभी विघ्न विघाताय कृतम मंगलम मंगलम विघ्न का नाश करने के लिए किया गया और शिष्यों के शिक्षा के लिए निबंधन भी कर दिया गया अर्थात ग्रंथ का घटकी भूत ग्रंथ का ये अंश भी बना दिया गया विघ्न विघाताय कृतम मंगलम जैसे धूमाय बन्नी इस प्रकार की विघ्न विघाताय मंगलम हुआ तो इसमें कारण कौन है कार्य कौन है कार्य हो जाएगा विघ्न विघात विनाश होने से मंगल बनेगा आगे <laughs> कारण कौन होगा मंगल तो मंगल होने से आगे विघ्न विघात होगा तो कारण कौन होगा मंगल व्यापक कौन होगा मंगल होगा व्यापक तो अभी ऐसा स्थिति होने से आगे शंका दिखाते हैं टीका में ग्रंथारंभ समय च मंगलिबंध्यम आशंक्य फल दर्शयती अभी ग्रंथ आरंभ समय में मंगल जो किया गया विघ्न विघाता यघ्न से विघात तस्मी अच्छा ठीक है बहुत है तो कर दीजिए तो आप एक वचन बहुवचन एक एकस्मिन बहुवचन अन्य तरह आप कर सकते हैं ठीक है विग्रंथा आरंभ समय कृतस्य मंगल ये कौन सा ग्रंथ आरंभ करने का समय भी मंगल किया जा रहा है कारिकावधि तो का बोले आरंभ करने का समय में जो मंगल किया गया और तन तो निबंध से ग्रंथ घटकीभूत जो बनाया गया उसका वैर्थ्यम आशंक्य व्यर्थ तो है आशंका करके फलम दर्शयति मंगल का फल क्या हुआ क्या दिखाए विघ्न विघात ये फल दिखाए प्रारु प्रार्धम अभी विघ्न विघात ये किसके लिए विघ्न विघात होगा किस चीज का विघ्न है जिसका विघात करने के लिए मंगल किए इसके लिए कहते हैं प्रारब्धुम इष्ट से इति से प्रारब्धुम इष्ट से अभी आरम्भ करने का इच्छा है जो ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ कारिकावल्य ग्रंथ से कार्य का बल्या शेष तघ्न विघाताय कारिकावल्या कृतम मंगलम यद्यपि अभी आप विघाताय कह दिए विघ्न विघाताय खाली अगर विघ्नघाताय कहते हैं तो भी चलता तो घातक कहने से ये किसको लेगा कितने अभाव है चार अभाव है क्या क्या है तो इसमें घात शब्द से किसको लिया जा सकता है ध्वंस कहीं लिया जाएगा तो आप अगर घातक कहने से भी ध्वंस का ज्ञान हो सकता है विघ्न ध्वंस हो सकता है आपको विघात ऐसे भी और कहीं क्यों और अधिक जोड़े हैं ये जो चार अभाव हो गए इसमें से उत्पत्ति मत अभाव कौन होगा प्रध्वंसा भाव ये प्रध्वंस अभाव ये उत्पत्ति मत अभाव अभी इसको एक विशिष्ट अभाव हम कह सकते हैं विशेषण हो जाएगा उत्पत्ति मत अभाव अभी तो कहते हैं यद्यपि अत्र घात पदस्य उत्पत्ति मत अभाव परतया अगर हम केवल विघ्न घाताय कहेंगे तभी तो यह उत्पत्ति मत अभाव को समझाएगा उत्पत्ति मत अभाव कौन हुआ ध्वंस ध्वंस किस प्रकार अभाव हो गया उत्पत्ति मत अभाव अभी केवल घात पद कहने से भी उत्पत्ति मत अभाव परतया अर्थात तो उत्पत्ति मत अभाव को कहेगा तो बी पदम अनर्थकम इति प्रतिभाति तो घात कहने से भी तो ध्वंस अगर ज्ञान विषय बनता है तो फिर बी पद कहना ये और अनर्थक ये वी कोई पद है क्या दे क्या अर्थ है इसका ऐसा कोई बी एक उपसर्ग है तो उपसर्ग का अपना अर्थ होता है अपना अर्थ नहीं दे दे है दे वो तो धातु का अर्थ को ही बताने वाले हैं, तो फिर आप यहाँ कहते हैं कि वी पदम अनर्थ ये वी पदम पदम अर्थात नयायिका मत में पद का क्या लक्षण है सप्तम पदम तो सप्तम पदम अर्थात शक्ति वृत्ति से किसी अर्थ को कहेगा तो अगर आप वी को पद कहते हैं अर्थात ये भी किसी अर्थ में सख्त है ऐसा कहना पड़ेगा तो ये वी तो किंतु कोई अर्थ में सख्त नहीं है इसको कैसे पद कह रहे हैं इसलिए देखिए रामरुद्री में वी पदम अनर्थकम इतिदम च उपसर्गा वाचकत्व मत अभिप्रायण वी को जो पदकहते हैं अर्थात उपसर्ग वाचक होते हैं अर्थात उनका भी कुछ अर्थ होता है अन्यथा तेसाम द्योतकत्व तो पक्षीय अगर उपसर्ग केवल अर्थ का द्योतक ऐसा कहेंगे तो किंचित अर्थ अवाचकतया ये द्योतक तो होंगे तो ये किसी अर्थ का वाचक नहीं बनेंगे ओ अवाचकतया उपसर्गा सकत्व रूप पदत्व असंभव न तो फिर उपसर्ग इसमें जो पद कह दिया पद होने के लिए यह सक्त होना पड़ेगा तो सतत्त्व रूप पदत्व उपसर्ग में नहीं रहेगा असंभव है वी पदम इति असंगतम है जो दिन किकार कहते वी पदम अनर्थकम ये वी तो पद ही नहीं हो पाएगा तो इसलिए अभी वी पदम कहते हैं अर्थात तो उपसर्गों को वाचक मानते हैं ना द्योतक मान करके कहें वाचक मान करके कह दिए अच्छा आगे देखिए वी पदम अनर्थकम इति यद्यपि प्रतिभाति ऐसे पता चलता है तथा समाधान देते हैं अच्छा जैसे कहा जाएगा दंडी दंडी ये विशेष मात्र को कहता है ना विशिष्ट को कहता है विशिष्ट को कहता है जब कहा जाएगा कि सुंदर दंडवान दंडी जब कहेंगे सुंदर दंडवान दंडी तो अगर अभी सुंदर दंडवान ये विशेष को कहता है ना विशिष्ट को कहता है सुंदर दंडवान कहने से ये विशिष्ट को कहेगा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विशिष्ट को ही कह रहा है अगर सुंदर दंडवान कहने से विशिष्ट को कहता है और दंडी भी अगर विशिष्ट को ही कहेगा तब क्या दोष होगा पुनरूक्ति दोष हो जाएगा तो ऐसा स्थिति में कहा जाएगा कि जो दंडी है ये केवल विशेष्य मात्र को ही कहेगा और ये विशेष्य मात्र को कहता है उसका है कि विशेषण आ गया अगर वो भी विशिष्ट को कहेगा और एक आप भिन्न भी विशेषण दिए हैं तो इसमें पुनरुक्ति दोष होगा जहां पृथक विशेषण रहेगा वहां विशिष्ट वाचक वाचक पद भी विशेष मात्र पर होगा नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा ये आगे तर्क देते हैं तथापि तो अभी यहाँ हमारा क्या हुआ घात पद और उसमें वी क्यों दिया घात पद विशिष्ट है उसमें विशेषण हो गया उत्पत्ति मत और विशेष्य हो गया घात पद विशिष्ट है, है उसमें विशेषण है विशेषण विशेष्य दोनों रहेंगे विशेषण हो गया उत्पत्ति मत विशेष्य कौन है अभाव तो ये अभी घात पद एक विशिष्ट है उसके साथ और एक आप विशेषण वी दे रहे हैं तो देने से शंका हो गया कि वी अनर्थक हो जाएगा तो कहते हैं कि अनर्थक नहीं होगा तो क्यों कहते हैं कि वी यहाँ विशेषण बनेगा वी अगर विशेषण बनेगा घात तो स्वयं विशिष्ट है ना तो अगर आप विशेषण रखेंगे और आगे विशिष्ट रखेंगे विशिष्ट में भी विशेषण अंतर्भुक्त तो होगा अंतर्भूत तो होगा तो विशिष्ट में भी विशेषण रहा और विशेषण अलग दे रहे ये पुनरूक्ति दोष होगा तो क्या कहना पड़ेगा अभी विशेषण तो विशेषण रहा जो विशिष्ट पहले था अभी वो किसको कहेगा विशेष मात्र को कहेगा तो पुनरूक्ति दोष नहीं होगा यहाँ ये बात दिखा रहे तथापि तो विशिष्ट वाचक पदा विशिष्ट वाचका नाम, नाम। अभी यहाँ विशिष्ट वाचक पद किसको ले रहे हम लोग घात पद को विशिष्ट वाचक पद न पृथक विशेषण वाचक पद समावधाने पृथक विशेषण वाचक पद का समावधान समावधाना था पास में रहने से तो अभी घात पद हो गया विशिष्ट वाचक पद उसके पास अभी पृथक एक विशेषण वाचक पद रहने पर घात पद के पास पृथक विशेषण वाचक पद कौन रहा रहने पर विशिष्टवाचक पदा नाम जो ऊपर दिया था विशेष्य मात्र परता अभी जो विशिष्ट वाचक पद हो गया वो विशेष्य मात्र में तात्पर्य रखेगा तभी तो घात पद केवल विशेष्य मात्र को ही कहेगा विशेष्य कौन है उसमें प्रध्ंसा भाव तो केवल अभाव को ही कह देगा वो प्रध्ंसा को नहीं कहेगा अभी केवल अभाव को ही कह देगा क्योंकि प्रध्वंसा भाव हो गया तो विशिष्ट प्रध्वंस भाव हो गया वो केवल अभाव मात्र को ही कह देगा तो विशेष्य मात्र परताया ऐसे आप जो बता दिए ये तो एक तर्क दे दिए कि तुरा पुनरुक्ति हो जाएगा किन्तु तो खाली यही तर्क है ना और कोई इस प्रकार की कोई व्यवहार किया क्या, क्या? शिष्ट प्रयोग हुआ है क्या इसके लिए प्रमाण देते हैं स की चकेर मारुत मारुतपूर्ण रंध्रे मारुतर पुरुना ही। ही है। मारुत पूर्णरंध्रे अभी कीचके ही तृतीय बहुवचन है मारुतपूर्णरंध्रे ये भी तृतीय बहुवचन है तो इसमें मारुत मारुतपूर्णरंध्र मारुतेन पूर्ण रंध्र ये रि अथवा कह सकते हैं मारुतेन पूर्णा रंध्रा य ये हो गया मारुतपूर्ण रंध्रे इससे तो हमको व्यपत्ति कुछ आ जाता है किंतु ये कीचक शब्द का अर्थ के लिए किया के कोशवाक्य देते हैं कीचका बैणवस्ते स्यूर ये स्वनन्त्य निलोद्धता ये अनिल अनिलो अनिलोता स्वनति ते बैणव कीचका स्यु ये अनिल उद्धता अनिले न उद्धता अनिल अर्थात वायु वायु के द्वारा चालित होने पर ये वायु न चालीत सन स्वनति स्वन शब्दे वायु के द्वारा चालित होकर के जो शब्द करते हैं ते वैणव वैणव अर्थात वंश बस ते कीचका हा, तो उसको कीचक कहा जाता है वायु तो के द्वारा चालित तो करके जो शब्द करते हैं उनको कीचक कहा जाता है अर्थात तो ये कीचक शब्द का अर्थ हो गया वंशी और अभी कीचक मारुत्पूर्ण अंध्रे कह दिया गया तो ठीक है अभी मारुत्पूर्ण अंध्रे ये तो विशेषण वाचक पद ही तो स्पष्ट पता चलता है अभी कीचक तो अभी कहते हैं कीचक शब्द का अर्थ इति को मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु बोधक कीचक पद अगर यह मारुतपूर्ण रंध्र ऐसे नहीं दिया जाता कीचक शब्द का अर्थ हमको कोश से ही पता चलता है कि वायु के द्वारा चालित होकर के जो शब्द करते हैं तो ये कोश से ये कीचक शब्द का अर्थ ये पता चला तो इसका अर्थ कोश से क्या पता चला कहते हैं कोषात मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु का बोधन कराने वाला ये कीचक पद तो अब ये जो कीचक पद हुआ मारुत्पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु तो ये कीचक पद विशिष्ट को कहता है ना केवल विशेष को कहता है विशिष्ट को कहा तभी तो अभी कीचक पद जो विशिष्ट को कहता है उसके पास आप और एक विशेषण दे दिए मारुत रंध्र, मारुत्पूर्ण रंध्रे ही जो ऊपर पंक्ति में दिया सकी मारुतपूर्ण रंध्रे ही कीचक पद ही विशिष्टवाचक था अभी आप उसके पास एक पृथक विशेषण दे दिए विशेषण किसको को दिए मारुतपूर्ण रंध्रे ही तभी तो दे देने से अभी कीचक पद और विशिष्ट नहीं कह करके केवल विशेष को कहेगा तो केवल विशेष अर्थात वेणु वेणु अर्थात वंशदंडश इसको ही ये कहेगा यदि कीचकपद दृष्टवाथ कीचक पद में ये दिखा गया क्या दिखा गया कहते हैं विशिष्ट विशिष्टवाचक पदा सती पृथक वाचक पद सवधान विशेष मात्र मतपरता कीचक पदे दृष्टवाद जब विशिष्ट वाचक पद होते हैं किन्तु तो उनके पास अगर पृथक एक विशेषण वाचक पद रह जाएगा वो विशिष्ट वाचक पद किसको कहेंगे विशेष्य मात्र विशेष्य विशेष्य मात्र को कहेंगे क्योंकि विशेषण को कहने के लिए पृथक पद है तो विशेष्य मात्र को कहेंगे इसके लिए ये प्रयोग प्रमाण भी दिखा दिया तभी तो होने से घात पद किस कहेगा भी विशेष कौन है अभाव इसलिए कहते हैं घात पदम अभाव मात्र परम इस द्रष्टव्य तो इसलिए बी पद अनर्थ नहीं हो जाएगा तो घात पद केवल अभाव को कहेगा बी आकर के ध्वस को कहेगा तो प्रध्वंसा भाव ऐसे हो जाएगा ठीक है आगे ननु मंगलाचरण ये जो कर रहे हैं पूर्व पक्ष कहेगा कि ये व्यर्थ कार्य है निष्फलवाद मंगलाचरणम अयुक्तम इसमें का अनुमान है हेतु तो। क्या हो गया निष्फलत्व निष्फलिया में अंत पक्ष क्या हो सकता है मंगलाचरणम साध्य अयुक्तत्व तो अनुमान वाक्य कैसा कहेंगे मंगलाचरण अयुक्तम निष्फलवाद तो ये अनुमान वाक्य हो गया तो ये अनुमान वाक्य कौन देगा सिद्धांती पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष दिया किंतु इसमें जो हेतु दिया निष्फल ये निष्फलत्व पहले पक्ष में रहेगा तभी तो अयुक्तत्व को सिद्ध करवाएगा दृष्टांत हाँ जलताड़ा जो भी निष्फल निष्फल कार्य मिलता नहीं <laughs> तो मिलेगा ये शास्त्रीय हो गया जलताड़न हम लोग अपने दिनचर्या में खोज सकते हैं <laughs> तो अभी अगर हेतु पक्ष्य में नहीं रहेगा पक्ष्य क्या हो गया मंगलाचरणम हेतु हो गया निष्फलत्वम अगर हेतु ही पक्ष्य में नहीं रहेगा क्या दोष होगा स्वरूपा सिद्धि पक्षी हेतु भाव स्वरूप सिद्धि तो इसलिए पूर्व पक्ष को पहले निष्फलत्व को कहाँ रखना पड़ेगा पक्ष क्या है मंगलम मंगलम में पहले निष्फलत्व को रखना पड़ेगा तो सिद्धांती कह रहा है कि नच च निष्फलत्वम एवं असिद्धम निष्फलत्व एवं असिद्धम ये कौन कहेगा सिद्धांती कहेगा निष्फलत्व कुत्र असिद्धम पक्षे पक्ष क्या है मंगलम तो मंगल में निष्फलत्व ही असिद्ध है नच कौन कहेगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष कहेगा नच पूर्व पक्ष अगर नच कहेगा तो अभी उसको मंगल में निष्फलत्व सिद्ध करवाना पड़ेगा तो मंगल रूपक पक्ष में निष्फलत्व को सिद्ध करना पड़ेगा तो निष्फलत्व अभी सिद्ध करना पड़ेगा तो मंगल रूपक पक्ष में निष्फल्व को साध्य बनाना पड़ेगा उसके लिए और एक हेतु जरूरत होगा पूर्व पक्ष कहता है कि तस् खल विशेष शून्य तो हेतु ना साधनात् फल विशेष हेतु दे करके तस् साधना तस्य निष्फलत्व से अकूत्र निष्फल कुछ अर्थात मंगले तो अनुमान वाक्य क्या हो जाएगा मंगलम निष्फलम क्यों फल विशेष शून्यवाद ये अनुमान वाक्य हो जाएगा तो फल विशेष शून्यवाद मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यवाद व्याप्ति कैसे कहेंगे और व्याप्ति यत्र यत्र देख करके कही तो अनुमान वाक्य क्या है फिर दोबारा कही अनुमान वाक्य मंगलम निष्फलम शून्यत्वा तो अभी अन्य कहिए कही आप अभी मुक्तावली पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे है ना ये आपको द्वित सिद्ध का फल मिलेगा नहीं मिलेगा फल विशेष शून्यतम आपका ये अध्ययन में रहा तो यत्र यत्र फल विशेष से तोम तत्र क्यों आ रहे हैं भाई पाठ में आपको तो द्वित सिद्धि का फल इसे मिलेगा नहीं तो आपको ये मुक्तावली पाठ निष्फल हो जाएगा इस प्रकार होगा क्या ये तो नहीं होगा तो इसलिए देखिये टीका में कहते हैं राम रुद्री में देखिए फल विशेष शून्य तो हेतु ना यद्यपि ज्योतिषमा दौ पुत्रादि रूप फल विशेष शून्य तो स्वर्ग कामो ज्योतिष न यजेत तो ज्योतिषोम करने से पुत्र रूप का फल प्राप्ति हो जाएगी नहीं होगा तो पुत्र आदि फल विशेष शून्यत्व न तो फल विशेष शून्यत्व ज्योतिषोम में रहा तो फिर रह जाना पड़ेगा तो किन्तु ये तो नहीं होता है न निष्फलत्व तो इसलिए फल विशेष शून्यत्व ये निष्फलत्व का व्याप्य हुआ? तो हुआ तो व्याप्य तो नहीं हुआ तथापि तो व्याप्य कौन नहीं हुआ फल विशेष शून्यत्म ये हेतु है, है ना तो ये व्याप्य नहीं होगा क्योंकि व्याप्य होने के लिए यत्र यत्र फल विशेष शून्यत्व तत्र निष्फल ऐसा हो, तो तो अगर होता तो फल विशेष शून्यत्व व्याप्य हो जाता किंतु तो ये व्याप्य नहीं हुआ नहीं होने से पूर्व पक्ष अनुमान दे है मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत् तभी पूर्व पक्ष को ये व्याप्ति यहाँ वे होगा इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि तथापि तत्पदे न वत फल विशेष शून्य से विवक्षित शून्यत्व से उस पद से हम यावत फल विशेष शून्यत्व का विवक्षा करेंगे किस पद से हल विशेष शून्यत्व पद से क्या विवक्षा करेंगे यावत फल विशेष शून्यतम जहा यावत फल विशेष शून्यत्म अर्थात जितने सारे फल विशेष हो सकते हैं सब शून्य हो जाएंगे जहाँ यावत फल विशेष शून्य रहेगा वहाँ निष्फल रहेगा रहेगा विवक्षित व्याप्यवाद जहां यवत विशेषा भाव रहेगा वहाँ सामया भाव रहेगा तो यहाँ साम व्याप्यत्वात् न उक्त असंगति असंगति तो दिखाया गया था जहां फल विशेष शून्य तोम वहां निष्फल नहीं रहता है तो इसलिए फल विशेष शून्य का क्या अर्थ कह दिए यावत फल विशेष शून्य अभी यावत फल विशेष शून्य तुम रहेगा वहाँ क्या रहेगा निष्फलत्म इसलिए अभी पूर्व पक्ष का अनुमान क्या हो जाएगा निष्फलम क्यों यावत फल विशेष ऐसा कह देगा ति साधनात्ति अभिप्रायेन आशंकते पूर्व पक्ष अभी इसको मन में रख करके आशंका कर रहे है मूल में नु मंगलम नघ्नध्वंस प्रति न व समाप्तिम प्रति कारणम मंगलम विघ्नध्वंस के प्रति नहीं और समाप्ति प्रति के प्रति भी नहीं कारण नहीं है विघ्नध्वंस के प्रति भी नहीं है और समाप्ति के प्रति भी नहीं है ऐसे दो क्यों कहते हैं कहते हैं कि ये जो कुठार है ये उद्यम निपातन के प्रति भी कारण है और छिदी क्रिया के प्रति भी कारण है तो जहां इस प्रकार के नहीं है कहते हैं कि मंगल विघ्न ध्वंस के प्रति भी कारण नहीं है और समाप्ति के प्रति भी कारण नहीं है मंगल विघ्न ध्वंस समा, समाप्ति इसमें पहले कौन होना पड़ेगा मंगल आगे फिर बाद में विघ्न ध्वंस अंतिम हो जाएगा फिर बाद में समाप्ति होगा तो ये जो विघ्न ध्वंस हुआ वो मंगल और समाप्ति का बीच में रहा तो बीच में रहने वाला पदार्थों को हम साधारण क्या कह देते हैं व्यापार कहते हैं तो व्यापार का लक्षण क्या है जन्यत्वम तजन्य सती तजन्य जनकत्वम अभी तजन्य सती तत्पद से यहाँ किसको लेंगे मंगलम व्यापार किसको बनाया जाएगा विघ्न को विघ्न ध्वंस मंगल जन्य है तो मंगल जन्यव सती मंगल जन्यत्व किस में आ गया विघ्नध्वंस में आगे अंश क्या है लक्षण में जन्य जनकत्व अभी तत्पद से क्या लेंगे मंगलम मंगलम जन्य कौन होगा समाप्ति समाप्ति का जनक हो जाएगा विघ्नध्वंस इसलिए ध्वंस में द्वितीय अंश क्या आ जाएगा तजन्य जनकत्वम तत्पद से मंगल जन्य समाप्ति समाप्ति का जनक तो ये जो ध्वंस हुआ वो तजन्य तो सती तजन्य जनक ये तत्पद का सब अर्थ लगा करके कह सकते हैं सती तो समाप्ति प्रति जनकत्वम समाप्ति जनकत्वम मंगलजन्य तो मंगल जन्य समाप्ति जनकत्वम किसमें आएगा विघ्नध्वंस में इसलिए से क्या हो जाएगा व्यापार ये नव्य लोग है कि व्यापार को मानते हैं अर्थात तो करण से करण का फल ये व्यापार होगा प्राचीन लोग कहते हैं ना ना ये व्यापार कोई फल नहीं होगा करण का फल तो जो हमारा अभीष्ट होना चाहिए अब मंगल करते हैं समाप्ति के लिए विघ्नध्वंस के लिए नहीं है विघ्नध्वंस बीच में आएगा इसलिए व्यापार स्थानीय होगा ये प्राचीन लोग कहेंगे नब्बे लोग किन्तु तो ये जो जिसको व्यापार कह देते हैं प्राचीन लोग कहते हैं यही फल है इसलिए नब्बे लोग कहते हैं मंगलम विघ्नध्वंस प्रति कारणम प्राचीन लोग कहेंगे मंगलम समाप्ति प्रति कारणम विघ्नध्वंस तो बीच में व्यापार है इसको देखिए दिया है रामरुद्री में तो जहां हम लोग रामरुद्री में असंगति इति भाव छोड़े थे उसका चार पंक्ति नीचे देखिए प्राचीन नवीनाभ्याम समाप्ति विघ्नध्वंसोर एव फल अंगीकारेण प्राचीन लोग समाप्ति को फल स्वीकार करते हैं नवीन लोग विघ्नध्वंस को स्वीकार करते हैं तदुभय फल शून्यत्व साधने यावत फल विशेष शून्यूप हेतु सिद्धेर विघ्न ध्वंस भी फल नहीं है और समाप्ति फल भी नहीं है तो यावत फल विशेष शून्य हो गया तो यावत कैसे थी आपका पास अच्छा ऊपर पुस्तक है प्राचीन और नवीन अभ्याम प्राचीन और नवीन वो लोग प्राचीन लोग समाप्ति को नवीन लोग विघ्न ध्वंसों को फल मानते हैं जहाँ ये दोनों ही फल नहीं होगा तब तो फिर वो कारण यावत तो फल विशेष शून्य तोम आ जाएगा तो आ जाने से वहां निष्फल रहेगा तो मंगल में ये दोनों ही अगर फल नहीं रहेंगे तो फिर निष्फल तो रह जाएगा ये पूर्व पक्षीय अनुमान दिया अच्छा आगे मंगल से कारणत्वाभावे व्यतिरेक का व्यभिचार हेतु मंगल कारण नहीं होगा अभी पूर्व पक्षीय तो केवल प्रतिज्ञा वाक्य कह दिया मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वाप्तिम प्रति कारणम ये तो प्रतिज्ञा जैसा कह दिया उसके लिए उसका हेतु कहना पड़ेगा तो कहते हैं मंगल से अभावे तो मंगल किसके प्रति कारण नहीं बना प्रति अथवा समाप्ति प्रति ये जो कारण नहीं हुआ इसमें एक हेतु देना पड़ेगा कहते हैं व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु तो ये व्यतिरिक विचार इसमें पूर्व पक्ष ये दिखाएगा यहाँ व्यतिरिक्त विचार होता है इसलिए ये कारण नहीं बनेगा धूमो बन्ही में व्यतिरक सहचार कैसे कहेंगे का सहचार यत्र बन्ही अभाव तत्र धूमा अभाव ये हो गया का सहचार सहचार था साथ साथ चलना बनी अगर नहीं है तो धूमो भी नहीं होगा दोनों अभाव साथ चले और बेतरे को व्यभिचार कैसे हो जाएगा बन्ही अभाव में धुमा अभाव हो गया व्यभिचार हुआ बन्ही अभाव होने पर भी धुमाभाव नास्ती इसका क्या अर्थ है धुमा अस्थि तो बन्ही अभाव नहीं है नहीं मतलब बन्ही अभाव है तो व्यतिरक तो हुआ किंतु सहचार नहीं होकर के व्यभिचार हो गया अर्थात धूमो अस्थि ऐसा अगर हो जाएगा कारणाभावी कार्य अस्थि ऐसा अगर हो जाएगा तो व्यतिरेक व्यभिचार होगा यहाँ कारण किसको बना रहे हैं मंगलों को और कार्य किसको बना रहे हैं समाप्ति अथवा विघ्न ध्वंस तो मंगल तो नहीं रहेगा किन्तु अगर समाप्ति हो जाएगी तो व्यतिरेक में सहचार रहेगा मंगल नहीं रहने से समाप्ति भी नहीं रहना चाहिए था किंतु समाप्ति रह गई तो रहने से व्यतिरेक क्या हो जाएगा बेविचार होगा पूर्व पक्ष व्यतिरक व्यविचार को, को हेतु दिखाएगा आज यहाँ तक ओ शंकर शंकर भाष्य भगवंत पुन पुन गुरु के मूर्ति वेद विभागि व्योमृत प्रदेराय दक्षिण मूर्त नम ओं ते कल में रहेगा